मेरे प्रिय आत्मी बहुत से सवाल पूछे गए ने पूछा है कि समाजवाद परार्थवादी अल्ट्रुस्टिक व्यवस्था है पूंजीवाद स्वार्थवादी सेल्फिस व्यवस्था है और आप परार्थवादी व्यवस्था का विरोध करते और स्वार्थी व्यवस्था का समर्थन करते हैं इसका क्या कारण सबसे पहली बात तो ये ध्यान में लेने जैसी है कि इस जगत में न कोई परार्थवादी कभी पैदा हुआ है न हो सकता है इसका कोई उपाय ही नहीं परार्थवाद असंभावना है और इस सत्य को जितना ठीक से समझा जा सके उतना पाखंड से हिपोक्रेसी से बचा जा सकता है परार्थवाद के नाम पर सिवाय पाखंड के और कुछ भी नहीं है असल में मनुष्य की चेतना मूलतः स्वार्थी है और उचित भी है अनुचित भी नहीं है बुरा भी नहीं है स्वाभाविक भी है हाँ स्वार्थ बहुत तल के हो सकते हैं तीन तरह के स्वार्थ हो सकते हैं श्रेष्ठतम स्वार्थ जिसमें मेरे स्वार्थ में आपके स्वार्थ को भी गति मिलती हो वो भी श्रेष्ठतम इसीलिए है कि आपके स्वार्थ को भी गति मिलती है और कोई कारण नहीं मध्यम स्वार्थ जिसमें मेरा स्वार्थ तो हल होता है लेकिन किसी और के स्वार्थ को न कोई फायदा होता ना कोई हानि होती वह मध्यम इसीलिए है कि उसमें दूसरे के प्रति पूर्ण उपेक्षा है ना हानि है ना लाभ और निकृष्ट स्वार्थ जिसमें मेरा स्वार्थ आपके स्वार्थ को नुकसान पहुंचाता है वो निकृष्ट इसीलिए है कि आपके स्वार्थ को नुकसान पहुंच रहा है और कोई कारण नहीं है तीन तरह के स्वार्थ हैं जगत में और जगत का सारा विकास निकृष्ट स्वार्थ से श्रेष्ठतम स्वार्थ की तरफ है जगत का विकास स्वार्थ से परार्थ की तरफ न है न हो सकता है लेकिन हम कुछ ऐसी घटनाएं सोचते रहते हैं जो लगती हैं बिल्कुल परार्थ है एक आदमी नदी में डूब रहा है और मैं किनारे से गुजर रहा हूँ मैं उसे अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के नदी में खून के बचाता हूं तो आप मुझसे कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल परार्थ इसमें आपका क्या स्वार्थ था लेकिन नहीं आप बहुत गहरे नहीं देख रहे हैं और शब्दों की बहुत ऊपरी पकड़ जब मैं एक आदमी को नदी में डूबते देखता हूं तब तत्काल मेरे सामने जो सवाल होता है वो उस आदमी को बचाने का नहीं होता तत्काल वो सवाल ये होता है कि क्या मैं उस आदमी को डूबते हुए देखने का दुख झेल सकता हूं असली सवाल बहुत गहरे स्वार्थ का है जो इस दुख को झेल सकता है वो निकल जाएगा नदी के किनारे से वो फिक्र नहीं करेगा उस आदमी लेकिन जो इस दुख को नहीं झेल सकता वो उस आदमी को बचाता है डूबते बचा हुए और कोई कारण नहीं और जब मैं उस आदमी को बचा के बाहर ले लाऊ नदी के किनारे तो मुझे जो सुख मिलता है वो सुख उस आदमी को बचाने का नहीं वो सुख मुझे जो उस आदमी को डूबते हुए देखने की पीड़ा थी उससे मुक्ति का और दूसरा सुख मैंने उसे बचाया इसका है वो आदमी बच गया ये दूसरी बात है ये सेकेंडरी है ये गौर है आज तक दुनिया में कोई आदमी अपने स्वार्थ के बाहर नहीं जा सका और अगर बुद्ध गांव-गांव घूमते हैं लोगों को समझाने तो इस भ्रांति में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं वे लोगों के पदार्थ के लिए घूम रहे हैं। बुद्ध का ये आनंद है कि वे लोगों के लिए घूम रहे हैं और समझा रहे हैं। जब रास्ते के किनारे फूल खिलता है तो आप इस भ्रांति में मत पड़ना कि रास्ते पर चलने वाले लोगों को सुगंध देने के लिए खिलता है ये फूल का आनंद है कि वो खिलता है रास्ते से चलते लोगों को सुगंध मिल जाती है ये दूसरी बात है प्रयोजन नहीं है फूल के खिलने का और चांद अगर आकाश में निकलता है तो आप ये मत सोच लेना कि आप प्रेम का गीत गा सकते हैं इसलिए निकलता आप गा लेते हैं ये बात दूसरी जिंदगी का मूल स्वर स्वार्थ है स्वार्थ शब्द को हमने बहुत गंदा कर रखा है वैसे शब्द बहुत सुंदर स्वार्थ का मतलब होता है स्वा के अर्थ में अगर अच्छा शब्द कहें तो आत्मा अर्थ कहे आत्मा के हित में अपने हित में स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित में जिए हाँ दृष्टि सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि उसका हित धीरे धीरे सबके हित को समाहित कर ले ये लेतम होगा उसका हित सबके हित के विरोध में पड़ जाए ये निकृष्टम होगा लेकिन ये दोनों आदमी स्वार्थी हैं ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं इसमें परार्थी कोई भी नहीं फिर परार्थी कौन है? जिनके हम परोपकारियों परार्थियों की गणना करते हैं और जिनको हम महात्मा और साधु और संत कैसे पूछते हैं ये कौन लोग ये अपने किसी गहरे स्वार्थ के आनंद को पूरा कर रहे हैं लेकिन परार्थ कर रहे हैं ये अहंकार भी पूरा कर रहे हैं कोई परार्थ नहीं कर रहा है अगर भगत सिंह को इस देश के लिए मरने में आनंद है तो भगत सिंह मर रहा है भगत सिंह का अपना आनंद इस देश की लड़ाई आगे बढ़ती है ये गौण है और अगर गांधी इस देश की सेवा कर रहे हैं तो ये उनका अपना आनंद है इसमें परार्थ कहीं भी नहीं लेकिन ये श्रेष्ठतम स्वार्थ और श्रेष्ठतम स्वार्थ होना चाहिए तो मैं पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक हूँ क्योंकि वो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है पूंजीवादी व्यवस्था स्वार्थी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था दावा करती परार्थ का और इसलिए पाखंडी व्यवस्था है वो मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं है और दावा ही परार्थ का है परार्थ हो नहीं सकता स्वार्थ वहां भी होगा स्वार्थ वहां भी हो रहा है इस बात को अगर हम ठीक से समझ लें कि स्वार्थी होना मनुष्य का निहितम गहरे से गहरी गहरी उसका गहरे से से प्रकृति है तो हम व्यर्थ के पाखंडों बच जाएं और चीजें साफ सुथरी हो जाएं और गणित ठीक बैठ सके तब हम इतना कह सकें कि तुम्हारा स्वार्थ निकृष्ट है ये श्रेष्ठ हो सके तो शुभ लेकिन श्रेष्ठ हम उसे क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लेना चाहिए इसलिए नहीं की वो परार्थ है श्रेष्ठ हम उसे इसलिए कह रहे हैं कि वो भी किसी दूसरे की प्रकृति के स्वार्थ को सहयोग दे रहा है वो बृहत्तर स्वार्थ है विराट स्वार्थ है अगर परमात्मा भी इस जगत को चला रहा होगा तो परार्थ के कारण नहीं उसका कोई निजी स्वार्थ और आनंद इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं ये सारा जीवन भीतर के रस और आनंद से चलता है और इसलिए मैं कहता हूं पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य के स्वभाव के एकदम अनुकूल है और मनुष्य के स्वभाव के प्रतिकूल जो भी करने की कोशिश की जाती है वो व्यवस्था ही टूटती है या फिर मनुष्य के स्वभाव को जबरदस्ती तोड़ना पड़ता है इसलिए पचास साठ साल जिन देशों में समाजवादी जीवन का प्रयोग हुआ है वहां पता चलना शुरू हो गया है कि आदमी करने की उत्सुकता खो दिया है वो उसके स्वार्थ में नहीं मालूम पाती इतना बड़ा स्वार्थ है कि उसकी पकड़ के बाहर हो जाता है मैं जान के ही पूंजीवाद के समर्थन में हूं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सोचता हूं पूंजीवाद मनुष्य की अंतिम जीवन व्यवस्था है असल में जो लोग भी किसी व्यवस्था को अंतिम कहते हैं वो सदा खतरनाक है लेकिन समाजवादी ऐसा मानते हैं कि समाजवाद का जो श्रेष्ठतम रूप होगा साम्यवाद वो अंतिम व्यवस्था होगी अल्टीमेट उसके आगे फिर कोई विकास नहीं असल में सभी सिद्धांतवादी इस मानने के भ्रम में पड़ते हैं कि उन्होंने जो सोचा है वो चरम है उसके आगे कुछ भी नहीं जीवन कहीं भी रुकता नहीं और इसलिए सिद्धांतवादी जीवन को रोकने वाले सिद्ध होते क्योंकि जब उनकी व्यवस्था के आगे जीवन जाने लगे तो वो बाधा खड़ी करते पूंजीवाद परम व्यवस्था नहीं है आखिरी व्यवस्था नहीं है। पूंजीवाद से बहुत कुछ नया पैदा होगा पूंजीवाद एक सीमा पर मरेगा और नई व्यवस्था को जन्म दे जाएगा जिससे पिता मरता है और बेटे को जन्म दे है लेकिन पिता के खिलाफ बेटे को लड़वा के और बाप की हत्या करवाने की कोई भी जरूरत नहीं बाप बाप होने की वजह से खुद ही मरता है असल में जिस दिन बाप बाप बनता है उसी दिन मरना शुरू हो जाता है और बेटा बेटा जीना शुरू हो जाता है ये बेटे को भड़का के बाप की हत्या करवाना फिजूल की मेहनत है इसमें कोई अर्थ नहीं बाप मरने को ही है और जो बेटा बाप की हत्या करके बाप को मारेगा ध्यान रखे वो अपने बेटे से सदा सावधान रहेगा और इसलिए बेटे को पहले ही मार डालेगा किसी दिन मारने की तैयारी ना हो जाए लेकिन जो बेटा अपने बाप को मारता नहीं बचाने की आखिरी कोशिश करता है लेकिन बाप तो फिर भी मर ही जाता है सभी पुराना मर जाता है और विदा कर आता है रोता हुआ मरघट तक वो अपने बेटे के प्रति दुश्मनी के भाव से भरा हुआ नहीं होता ध्यान रहे अगर हमने पूंजीवाद की हत्या करके समाजवाद लाया तो समाजवाद हमारी गर्दन पकड़ लेगा उसके आगे फिर कोई व्यवस्था को पैदा नहीं होने देगा नहीं जिंदगी बड़ी सीधी और साफ है यहाँ जैसे आदमी की जिंदगी में गति है ऐसी, ऐसी गति व्यवस्थाओं में भी लेकिन मार्स के दिमाग में एक बुनियादी रोग था और वो रोग यह था कि वो चीजों को संघर्ष की भाषा में ही सोच सकता था सहयोग की भाषा में नहीं सोच सकता था द्वंद्व डायलेक्टिक्स की भाषा में सोच सकता था वो सारे विकास को कॉन्फ्लिक्ट की भाषा में सोच सकता था कि सारा विकास द्वंद्व है ये बात पूरी सच नहीं निश्चित ही विकास में द्वंद्व का तत्व है लेकिन द्वंद्व ही विकास का आधार नहीं है द्वंद्व से भी गहरा सहयोग कोऑपरेशन विकास का आधार असल में द्वंद्व की वही जरूरत पड़ती है जहाँ सहयोग असंभव हो जाता है द्वंद्व मजबूरी है सहयोग स्वभाव और द्वंद्व भी अगर हमें करना पड़े तो उसके लिए भी सहयोग करना पड़ता है उसके बिना हम द्वंद भी नहीं कर सकते अगर मुझे आपसे लड़ना हो और आपको मुझसे लड़ना हो तो आपको भी 25 आदमियों का कोऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे भी 25 आदमियों का कोऑपरेशन करना लड़ने के लिए भी सहयोग ही करना पड़ता है लेकिन सहयोग के लिए लड़ना नहीं पड़ता इसलिए बुनियादी कौन है हम समझ सकते लड़ने के लिए सहयोग जरूरी है लेकिन सहयोग के लिए लड़ना जरूरी नहीं है इसलिए बुनियादी कौन बुन्यादी है बुनियादी कोऑपरेशन है कॉन्फ्लिक्ट नहीं बुनियादी सहयोग है द्वंद नहीं क्योंकि बिना सहयोग के द्वंद संभव नहीं है लेकिन बिना द्वंद के सहयोग संभव लेकिन मार्स के दिमाग में यह ख्याल था कि सब चीजें लड़के विकसित हो रही हैं असल में जितने लोग भी मानसिक अशांति ऐसी पीड़ित होते है जगत को वे लड़ाई की भाषा में ही सोच पाते हैं। और मार्क्स कोई शांत चित्त आदमी नहीं था और दुनिया में जब बुद्ध जैसा कोई शांत चित्त आदमी कुछ कहता है तो उसकी गहराई और होती है और मार्क्स जैसा अशांत चित्त आदमी कुछ कहता है तो उसका उथलापन भी साफ होता है मार्क्स की अशांति इतनी भयंकर थी कि अगर एक क्षण को भी सिगरेट पीने न मिले तो वो बेचैन हो जाए चैन स्मोकर और कहते हैं कैपिटल लिखने में जितनी उतनी सिगरेट उसने पी उतनी कैपिटल की बिक्री से उसको दाम नहीं मिले मार्क्स की नींद भी बहुत बेचैन थी शांति से सो नहीं सकता था मार्स का विचार भी बहुत धुंधला था अक्सर विचार करते करते कई बार वो बेहोश भी हो गया मार्स के जीवन में कोई ऐसी गहराई नहीं है कि जीवन के किसी गहरे तत्व को देखने की क्षमता उसके पास लेकिन एक जब चित्त बहुत असान्त तनावग्रस्त एंजाइटी से भरा हुआ चिंता से भरा हुआ होता है टेंशन से भरा हुआ होता है तो जिंदगी में भी जो हमारे मन में होता है वही हमें दिखाई पड़ने लगता है सिमोन वेल ने कहीं एक संस्मरण लिखा है कि 30 या 30 साल की उम्र तक उसके सिर में दर्द बना रहा और वो दर्द इतना ज्यादा था कि उसे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई पड़ता था जिसके सिर में दर्द है उसे दिखाई पड़ भी नहीं सकता फिर जब उसका दर्द ठीक हो गया तो उसने लिखा है कि मैं बहुत हैरान हुई जब तक मेरे सिर में दर्द था तब तक मैं नास्तिक थी और जब से मेरा सिर दर्द ठीक हुआ तब से मैं आस्तिक होने लगी असल में अगर चित्त पूरा स्वस्थ हो तो आदमी आस्तिक हो ही जाएगा लेकिन चित्त अगर विकृत और रुग्ण हो तो नास्तिक होने के सिवाय कोई उपाय नहीं क्योंकि जिंदगी में हम वही देखते हैं जो हमारे भीतर हम उसी को प्रोजेक्ट करते मास्क चिंतित परेशान द्वंद ग्रस्त व्यक्तित्व है असल में मार्क्स को समझने के लिए उसकी साइकोलॉजी में पूरी छानबीन और खोज होनी चाहिए मार्क्स के व्यक्तित्व का जितना हम विश्लेषण करेंगे उतना ही हमें पता चलेगा कि समाजवाद द्वंदात्मक क्यों है ये समाजवाद डायलेक्टिकल क्यों है ये इस समाजवाद इसलिए द्वंदात्मक है कि मार्क्स का चित्त द्वंदग्रस्त है निश्चित ही बुद्ध अगर कोई बात करेंगे तो द्वंदात्मक नहीं होगा वो समन्वयात्मक होगी वो सिंथेटिक होगी उसमें एक संवेद संवेदभाव होगा क्योंकि तो भीतर जो चित्त है वो समन्वित भीतर खंड खंड में बटा हुआ आदमी नहीं हम दुनिया को वैसा ही देख लेते हैं जैसा देखने वाला चित्त हमारे पास होता है मार्क्स ने दुनिया को रुग्ण मन से देखा है इसलिए दुनिया उसे द्वंद से भरी मालूम पड़ती इसलिए हर जगह लड़ाई है बाप और बेटे में लड़ाई है गुरु और शिष्य में लड़ाई है पति और पत्नी में लड़ाई है गरीब और अमीर में लड़ाई है सब में लड़ाई नहीं जिंदगी लड़ाई पर ही नहीं खड़ी असल में जिंदगी में जहाँ सहयोग चूक जाता है वहाँ लड़ाई प्रवेश करती जिंदगी लड़ाई नहीं है जिंदगी सहयोग है और जहाँ जिंदगी सहयोग में असमर्थ हो जाती है वहाँ लड़ाई खड़ी करती लड़ाई बीमारी है स्वास्थ्य नहीं है द्वंद मनुष्य का सहज भाव नहीं है द्वंद मनुष्य की मजबूरी कोई भी लड़ने को आतुर नहीं है लड़ना हर हालत में व्यवस्था है मजबूरी लेकिन इस मजबूरी को मास्क नियम दी लॉ कानून मान के चलते हैं। तो उन्होंने सारी जिंदगी को द्वंद में घेर लिया इसलिए पिछले पचास वर्षों में जहां जहाँ मार्क्सी चिंतन का प्रभाव पड़ा वहाँ वहाँ जीवन के सब तलों पर द्वंद हो गया चाहे वो गरीब अमीर का हो चाहे बाप बेटे का हो चाहे पति पत्नी का हो जिंदगी को देखने का ढंग द्वंद्व में से हो गया पति पत्नी दो मित्र नहीं है दो दुश्मन है और बाप बेटे भी एक ही जीवनधारा के दो हिस्से नहीं है दुश्मन है दुर्गनेव ने किताब लिखी है फादर्स एंड सन पिता और पुत्र और वहां दिखाई पड़ता है कि पिता और पुत्र भी दो वर्ग दो दुश्मन सारी जिंदगी दुश्मनी के सूत्र से समाजवाद में भर दी जो कि नितांत असत्य और न केवल असत्य है खतरनाक असत्य क्योंकि अगर हम एक बार इस भाषा में सोचने को तैयार हो जाएं कि सब जगह द्वंद है तो फिर जिंदगी में शांति और जिंदगी में समन्वय और संगीत का कोई उपाय नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूं कि पूंजीपति और गरीब में द्वंद्व है मैं मानता हूं कि पूंजीपति और गरीब के बीच जो सारभूत हिस्सा है वो सहयोग हाँ जहां सहयोग अस्फल होता है वहां द्वंद पैदा होता है द्वंद्व मूल स्वर नहीं द्वंद्व सहयोग की असफलता है और सहयोग असफल ना हो इसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए लेकिन पूरी कोशिश इसकी की जा रही कि सहयोग सब जगह खत्म हो जाए और द्वंद ही रह जाए क्योंकि समाजवाद की जीत इसी पर निर्भर है कि सहयोग सब जगह टूट जाए कहीं भी अगर सहयोग है तो समाजवाद की संभावना नहीं जहाँ भी सहयोग की थोड़ी संभावना संभावन हो वहाँ समाजवाद की संभावना अच्छी हो जाएगी इसलिए सब जगह सहयोग टूट जाए तो ही समाजवाद आ सकता है समाजवाद बहुत पैथोलॉजिकल ख्याल है बहुत रोगग्रस्त ख्याल है अगर हम मनस विश्लेषण करे समाजवादी चित्त का तो हम पाएंगे ये आदमी परेशान और ये अपनी परेशानी को सारे समाज पर थोप रहा है और जिंदगी बहुत कुछ देखने पर निर्भर करती है जो हम देखना शुरू कर देते हैं, मानना शुरू कर देते हैं, उसे हम खोज लेते हैं वो सब जगह दिखाई पड़ने लगती है अगर एक आदमी गुलाब के फूल के पास जाके खड़ा हो और कांटों का विश्वासी हो तो फूल उसे शायद ही दिखाई पड़े उसे कांटे ही कांटे दिखाई पड़े और इतने कांटे दिखाई पड़े की उसे स्वभाव का ख्याल आए की इतने कांटो के बीच में एक फूल नहीं हो सकता फूल झूठा होगा स्वभाव था जब इतने कांटे है तो फूल कैसे हो सकता है कांटों के बीच में लेकिन अगर कोई आदमी उसी गुलाब के पौधे के पास फूल को देखने की क्षमता रखता हो और फूल को देखने की क्षमता रखना मनुष्य का एक श्रेष्ठतम गुणों में से एक है फूल को देखने की क्षमता रखना कांटों को देखने की क्षमता रखना कोई गुण नहीं अगर कोई फूल को देखने की क्षमता रखता हो और एक गुलाब के फूल के चारों तरफ हजार कांटे भी हो और अगर गुलाब के फूल को कोई ठीक से देख पाए तो उसे शक होगा कि जहाँ ऐसा फूल खिला है वहाँ कांटे कैसे हो सकते और जब वो फूल को देख कांटों को देखने जाएगा तो वो हैरान हो जाएगा वो पाएगा कि कांटे फूल की रक्षा के लिए ही है फूल के दुश्मन नहीं और जो कांटों का प्रेमी है वो जब कांटों को देखेगा तो वो समझेगा कि फूल जो है वो कांटों को धोखे में छिपाए रखने के लिए इंतजाम है असली चीज तो कांटा है ये फूल ऊपर से जो दिखाई पड़ रहा है ये इसीलिए है कि कांटे दिखाई ना पड़ें और गड़ जाए आदमी फूल तोड़ने आ जाए और कांटों में फंस जाए ये कांटों की तरकीब है ये फूल जो है कांटों में फंसाने के लिए हम जिंदगी को जैसा देखते हैं वो वैसी दिखाई देनी शुरू हो जाती समाजवाद जिंदगी को द्वंद से मान के चलता है खुद मार्क्स का ये ख्याल न था मौलिक रूप से मार्क्स बहुत मौलिक चिंतक है ऐसा मुझे दिखाई भी नहीं पड़ता लेकिन मार्क्स के पहले हीगल हुआ और हीगल को ये ख्याल था कि दुनिया द्वंद से विकसित हो रही है ये ख्याल मार्क्स को पकड़ गया ही तो कहता था कि विचारों के द्वंद से विकास हो रहा है मार्क्स ने उसको और पदार्थवादी बना के वर्ग का द्वंद और यथार्थ बना दिया कि वर्गों के द्वंद से विकास हो रहा है लेकिन कोई पूछे कि कम्युनिज्म के बाद क्या होगा जब दुनिया में साम्यवाद आ जाएगा तो फिर विकास नहीं हो सकता कैसे विकास होगा क्यूँकी द्वंद्व किस किस में होगा इसलिए समाजवाद कि जो आखिरी सीढ़ी है साम्यवाद उसके बाद दुनिया में कोई विकास नहीं वहाँ सब चीजें ठप और मुर्दा हो जाएंगी क्योंकि तो उसके बाद बंद किस्म होगा ना गरीब बचेगा ना अमीर बचेगा बहुत संभावना तो ये है कि न पत्नी बचेगी न पति बचेगा बहुत संभावना ये है कि ना बाप बचेगा न बेटा बचेगा ऐसा नहीं कि बेटे पैदा नहीं होंगे लेकिन वे सरकारी होंगे वे निजी नहीं हो सकते क्योंकि एक बार संपत्ति सरकारी होनी शुरू हुई तो बेटा भी निजी संपत्ति ज्यादा दिन तक नहीं हो सकता उसके होने का कारण निजी व्यक्तिगत संपत्ति की वजह से था असल में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकारी कोई और ना हो जाए इसलिए बाप और बेटे के संबंध को संगठित होने में सुविधा मिली थी बाप चाहता था उसका बेटा उसका खून उसकी संपत्ति का मालिक हो जिस दिन संपत्ति सरकारी होगी बाप क्यों इस बेटी की झंझट में पड़े इससे मतलब क्या इससे प्रयोजन क्या है बेटा सरकारी हो जाए। मार्क्स के वक्त में यह ख्याल चर्चा का विषय भी बना था कि जब का संपत्ति समूह हो जाएगी तो स्त्रिया कब तक व्यक्तिगत रखने का ख्याल है बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकता क्योंकि स्त्री को भी व्यक्तिगत रखने की क्या जरूरत है सामूहिक होना हो ज्यादा सुविधापूर्ण होगा समाजवाद का आखिरी कदम जब मनुष्य की पूरी जिंदगी में घुसेगा तो स्त्री भी व्यक्तिगत नहीं हो सकती ऐसे भी व्यक्तिगत स्त्री महंगी चीज है ऐसे भी अपने घर में कार रखो तो उपद्रव ही है बस में बैठना सदा सुविधापूर्ण अगर समाजवाद के विचार को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाए तो उसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत स्त्री की भी क्या जरूरत है व्यक्तिगत बेटे की क्या जरूरत असल में व्यक्तिगत की क्या जरूरत है समाजवाद व्यक्तिगत पर चोट है संपत्ति से शुरू होगी फिर जिंदगी के भीतर प्रवेश कर जाएगी जिंदगी के भीतर प्रवेश स्वाभाविक है मैं मानता हूँ कि समाजवाद बड़ी अस्वाभाविक अप्राकृतिक अमानवीय इन ह्यूमन व्यवस्था है मनुष्य जैसा है पूंजीवाद लाया नहीं गया है ये थोड़ा सोचने जैसा है पूंजीवाद आया है पूंजीवाद लाया नहीं गया है ये कोई इम्पोज सिस्टम नहीं है आदमी के ऊपर इसके लिए कोई किन्हीं लोगों ने प्रचार करके और आंदोलन चला के इंतजाम नहीं किया है कोई क्रांति करके और आदमी को समझा के और कानून बना के पूंजीवाद नहीं आया है पूंजीवाद पूंजीवादित हुआ है और समाजवाद को लाने की चेष्टा चल रही है असल में उसी चीज को लाना पड़ता है जो अप्राकृतिक है जो प्राकृतिक है वो अपने से आ जाती है आज तक दुनिया की सारी व्यवस्थाएं आई है समाजवाद पहली व्यवस्था है जिसको लाने का इंतजाम करना पड़ रहा है अब तक जब सब व्यवस्थाएं आ गई तो पूंजीवास से आगे की व्यवस्था भी पूंजीवास से आ जाएगी इसमें इतने अनिश्चित और परेशान होने की क्या जरूरत इसे लाने के लिए विशेष आयोजन की क्या जरूरत असल में विशेष रूप से तभी लाना पड़ता है अगर एक आम वृक्ष पर लगा है और लगा रहे अपने से पकता है और गिरता है पक जाता है तब गिर जाता है असल में पक जाना और गिर जाना एक ही साथ घटते हैं युगपत जिस क्षण पूरा पक जाता है उस दिन गिरने के सिवाय कोई मार्ग नहीं रह जाता है राइपन्न इज ऑल पक जाना ही सब कुछ फिर गिर जाता है वृक्ष को पता भी नहीं चलता कि कब गिर गया पका आम आम को भी पता नहीं चलता कब छोड़ा वृक्ष को ये जब छूट जाता है तभी पता चलता होगा लेकिन अगर कच्चे आम को तोड़ ले तो वृक्ष को भी पता चलता है घाव छूट जाता है आम को भी पता चलता है क्योंकि अभी जिससे रक्स लेना था वो ले नहीं पाया था और फिर कच्चे आम को कृत्रिम इंतजाम करके पकाना पड़ता है वो जो काम वृक्ष ही कर देता है वो फिर घर में गेहूँ में छिपा के आम को पकाने का इंतजाम करना पड़ता है निश्चित ही गेहूँ में छिपा के पकाया हुआ आम वृक्ष पर पके हुए आम से भिन्न होता है वृक्ष पर पका हुआ आम स्वस्थ होता है गेहूँ में पका हुआ आम सिर्फ बीमार होता है बुखार में पकाया गया होता है जो जीवन की व्यवस्था सहजता से आती है इस पंखी जो जीवन की व्यवस्था पिछली व्यवस्था से जन्म लेती है उस व्यवस्था में एक स्वास्थ्य एक सौंदर्य एक सरलता एक निर्दोषता होती जो व्यवस्था जबरदस्ती लाई जाती है उस व्यवस्था में एक कुरूपता एक जबरदस्ती एक हिंसा और खून के दाग होते मेरी दृष्टि में मनुष्य स्वार्थी है इस सीधे से सत्य को गालियाँ देने की क्या जरूरत लेकिन साधु संत और महात्मा इसको बहुत गाली देते रहे और ये बड़े मजे की बात है कि इनकी गालियाँ धीरे धीरे स्वीकृत हो गई गयी हजारों साल का प्रचार है तो हमने स्वीकार कर लिया है कि आदमी का स्वार्थी होना बुरा है और है आदमी स्वार्थी तो आदमी क्या करे रहेगा स्वार्थी परार्थ का चेहरा बनाएगा अच्छा है कि एक आदमी दुकान पर बैठकर दुकान करे और जाने कि ये दुकान है नहीं ये आदमी स्वार्थ मालूम पड़ेगा तो वो मंदिर बनाएगा मंदिर में बैठ के दुकान चलाएगा ये परार्थ मालूम पड़ेगा लेकिन दुकान एक ईमानदारी है और मंदिर एक बेईमानी हो गई अगर वहाँ दुकान चल रही है मैंने सुना है हम मनुष्य जाति बहुत सजिस्टिबल है ठीक ही है ये बात बहुत सुझाव ग्रहण करने वाली अगर हजारों साल तक तो कोई बात की जाए तो हम उसे स्वीकार करके ग्रहण कर लेते हैं। हमने ये बात स्वीकार कर लिया कि स्वार्थ कुछ निंदा योग्य है मैं आपसे कहता हूँ नहीं निंदा योग्य नहीं है स्वार्थ स्वभाव है और अगर स्वार्थ में कुछ निंदा योग तत्व भी है तो वो इसीलिए है कि किसी दूसरे के स्वार्थ को चोट पहुँचती वो भी स्वार्थ को चोट पहुंचने के कारण फिर एक बात और आपसे मैं कहूँ कि जो आदमी दूसरे को स्वार्थ पहुंचा के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वो बहुत समझदार स्वार्थी नहीं एनलाइटेंड नहीं बहुत समझदार नहीं क्यूँकी दूसरे के स्वार्थों को चोट पहुँचा के बहुत देर तक मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर नहीं सकता यह असंभव है जो आदमी दूसरों के स्वार्थ को चोट पहुंचा रहा है दूसरे उसके स्वार्थ को चोट पहुंचाना शुरू कर देंगे देर अबेर वो आदमी दूसरों को पहुंचाई गई चोटों से खुद भी गिर जाएगा वो चोटे वापिस लौटने लगे जो आदमी दूसरों के स्वार्थ को भी अपने स्वार्थ से पानी सींच रहा है जो अपने स्वार्थ को पूरा करते वक्त दूसरे के स्वार्थ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा लाभ पहुंचा रहा है वो आदमी बहुत गहरे अर्थों में बहुत होशियार स्वार्थी है, बहुत एनलाइटेंड सेल्फिशनेस है उसकी क्योंकि वो आदमी वस्तुतः दूसरों के स्वार्थों को पूरा करके अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए वातावरण और अवसर भी पैदा कर रहा है ये जगत सामूहिक जीवन ये जगत सह जीवन यहां अकेले अकेले नहीं यहां सब दूसरे के साथ और दूसरे के साथ होने का एक ही मतलब है कि ये साथ तभी गहरा हो पाता है जब मेरा जीवन मेरा आनंद ही नहीं दूसरों का आनंद भी बन जाता है तो मैं परार्थ का पक्षपाती नहीं हूँ मैं तो पूर्ण स्वार्थ का पक्षपाती पाती और मैं कहता हूँ कि अगर आपका स्वार्थ दूसरों को नुकसान पहुँचा रहा है तो आप बहुत पूर्ण स्वार्थी नहीं है आप बीज अपनी ही नासमझी से अपने ही अहित में बो रहे हैं ये हो सकता है कि फल आने में वक्त लग जाए तो आपको पता न रहे कि ये अपने ही बोए हुए बीज फल ला रहे लेकिन जो हम बोते है अपने चारों तरफ वो हम तो लौट आता है तो मैं पक्ष में हूँ ये जानते हुए कि पूंजीवादी व्यवस्था स्वार्थी व्यवस्था है लेकिन स्वार्थ मनुष्य का स्वभाव और मैं कहता हूं पूंजीवादी व्यवस्था मानवीय निश्चित ही पूंजीवाद अंतिम व्यवस्था नहीं है क्योंकि इस जगत में कोई व्यवस्था अंतिम नहीं हो सकती अंतिम व्यवस्था का मतलब होगा की उसके बाद प्रलय के सिवाय फिर कोई और उपाय नहीं रह जाएगा अंतिम व्यवस्था का मतलब होगा की मौत के सिवाय फिर आगे कोई गति नहीं रह जाएगी परफेक्शन पूर्णता मृत्यु के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जा सकती कोई भी व्यवस्था परफेक्ट होगी तो पके आम की तरह गिर जाएगी और क्या करेगी लेकिन हर गिरती व्यवस्था नई व्यवस्था को जन्म दे जाती है असल में जब पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए पत्ते भीतर से वृक्ष के धक्के देने लगते है आवाज देने लगते है इसीलिए गिरते हैं पुराना पत्ता गिरता है नया पैदा हो जाता है नई व्यवस्था जब जन्म लेने को तैयार हो जाती तब पुरानी विदा होने लगती है ये पुराने का विदा होना नए का आना है। ये कम्युनिज्म आके रुक नहीं जाएगा मार्क्स इस संबंध में नितांत ब्रांड और समाजवादी नितांत ब्रांड है कि समाजवाद या साम्यवाद की कोई स्थिति चरम और अंतिम हो जाएगी कोई स्थिति चरम नहीं हो सकती और न ही कोई स्थिति ऐसी हो सकती है जिसके आगे पाने के लिए कुछ सेच न रहेगा हाँ, इतना ही फर्क पड़ेगा कि रोज रोज हमारे जीवन की विकास के आयाम बदलते जाते हैं रोज रोज हमारा जीवन नए तलों पर प्रकट होने लगता है आज लड़ाई है कि रोटी नहीं है कपड़ा नहीं है जिस दिन रोटी कपड़ा सारी पृथ्वी पे पूरा हो जाएगा आप ये मत सोचना कि उस दिन दुनिया में बड़ा सुख आ जाए नहीं उस दिन दुनिया में पहली दफे बड़े किस्म के दुख उतरेंगे छोटे किस्म के दुख खत्म हो जाएंगे इस भ्रांति में कोई ना रहे कि रोटी कपड़ा मकान सब मिल जाने से सुख आ जाएगा नहीं सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का दुख मिट जाएगा लेकिन जिस दिन रोटी कपड़ा मकान का दुख नहीं रह जाता उस दिन और भी अजीब और अनूठे दुख आदमी को घेरने लगते हैं। संगीत घेरने लगता है काव्य घेरने लगता है धर्म घेरने लगता है ध्यान घेरने लगता है नए दुख शुरू हो जाते हैं, पेट भरा हो आदमी का तो ये मत सोचना आप कि बस वो आराम से घर में बैठ जाता है वो नए दुखों की तलाश में निकल जाता है। स्वभावता नए दुखों की खोज करनी पड़ती है ताकि नए सुख पाए जा सके और कोई रास्ता भी नहीं नए दुख की खोज नए सुख की खोज और ऐसा क्षण कभी भी नहीं आएगा जब दुख बिल्कुल नहीं रहेंगे अगर किसी दिन आएगा तो उस दिन आदमी मशीन हो चुका होगा तभी यह हो सकता है समाजवाद कहता है कि ऐसा दिन आ सकता है जब दुख नहीं होगा वो पूरा भी कर सकता अपने वायदे को लेकिन उसके पूरा करने के पहले सचेत हो जाना आदमी अगर मशीन हो जाए तो ये हो सकता है कि दुख ना आए क्यूँकी सुख भी आने की बात समाप्त हो जाए मशीनों के कोई सुख दुख नहीं होता आदमी के लिए होता है और ये बड़े मजे की बात है कि हम जरा छाल करें अकबर को कौन सी कमी है अशोक को कौन सी कमी है शायद समाजवाद बहुत से बहुत सुविधा जुटा देगा आदमी के लिए सभी आदमियों के लिए तो अशोक जैसी जुटा देगा अकबर जैसी जुटा देगा लेकिन अशोक को क्या तकलीफ मरने के पहले उसने पीत वस्त्र पहन के भिक्षु जैसा रहने लगा मामला क्या है इसको खाने की कमी है इसको कपड़े की कमी है इसको स्त्रियों की कमी है इसको धन की कमी है इसको हो क्या गया असल में इसके पास सब है और जब सब होता है तब पहली दफा पता, है है, पता चलता है कि बेकार है जब तक तक नहीं नहीं था तब पता चलता कि बेकार है। गरीब आदमी आशा में जी सकता है अमीर आदमी के लिए पुरानी आशा समाप्त हो जाती है गरीब आदमी आसाम में दौड़ता रहता है एक मकान होगा एक कार होगी एक बंगला एक बगीचा लेकिन जब सब हो जाता तब उसे पहली दफा पता चलता है कि ये तो हो गया लेकिन भीतर तो कुछ भी नहीं हुआ कुछ अभी सिर्फ खाली का खाली वो खाली का खाली नए सवाल उठाना शुरू कर देता है जैनओ के चौबीस तीर्थंकरी राजाओं के बेटे हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के बेटे हैं बुद्ध राजा के बेटे है इस मुल्क में एक अवतार एक तीर्थंकर एक बुद्ध ऐसा नहीं है जो गरीब घर गर ऐसी आया कुछ कारण है इनके पास सब था इनके दिमाग खराब थे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी इनके पास सब था जो समाजवाद दे सकता है फिर क्या लेकिन नहीं जब इनके पास सब था तब अचानक पता चला कि सब बेकार है खोज कहीं और करनी पड़ेगी तो मैं नहीं मानता हूं कि समाजवाद कोई अमृत है जिससे सब हल हो जाएगा कुछ भी हल नहीं होगा और अगर समाजवाद ये मान के चलता है कि रोटी रोजी कपड़े से सब हल हो जाएगा तो समाजवाद आदमी को पशु के तल पर उतार देगा इसलिए भी मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ मैं मानता हूं कि जरूर गरीबी मिटनी चाहिए लेकिन गरीबी मिटनी चाहिए पूंजीवाद के विस्तार से गरीबी मिटनी चाहिए व्यक्तिगत संपत्ति के फैलाव से गरीबी मिटनी चाहिए गरीब के मिटने से अमीर के मिटने से नहीं गरीबी दो ढंग से मिट सकती अमीर को मिटा दो तो भी मिट सकती है क्योंकि गरीब को फिर गरीब होना पता नहीं चलेगा और एक और ढंग है मिटाने का कि गरीब को मिटा दो तो भी गरीबी मिट सकती अमीर को मिटाना हो तो सीलिंग रास्ता है कि तय कर दो के इससे ज्यादा नहीं कमा सकते अगर गरीब को मिटाना हो तो फ्लोरिंग रास्ता है तय कर दो के इससे कम नहीं कमा सकते मैं मानता हूँ फ्लोरिंग की जरूरत है सीलिंग की कोई जरूरत नहीं जमीन नीचे की तय करोगे इससे नीचे हम किसी आदमी को ना कमाने देंगे हम पूरा मुल्क मेहनत करेगा कि हम आदमी को इससे नीचे नहीं कमाने देंगे इससे ज्यादा तो कमाना ही पड़ेगा सारा मुल्क ताकत लगाएगा कि इस आदमी को इससे कम न कमाने दें लेकिन अभी हम ताकत लगा रहे हैं कि सीलिंग कर दें कि कुछ आदमी अगर ज्यादा कमा रहे हो तो उनकी सीमा बांध दें इससे ज्यादा तुम नहीं कमा सकोगे ये अमीर को मिटा के गरीबी मिटाने का ख्याल है फ्लोरिंग नीचे से हम तय करें कि सौ रुपया दो सौ रुपया कुछ भी इस सीमा से नीचे हम किसी को न कमाने देंगे और मैं मानता हूं कि अगर हम फ्लोरिंग तय करें तो अमीर का सहयोग मिल सकता है और अगर हम सीलिंग तय करें तो अमीर से सिर्फ संघर्ष हो सकता है और कोई उपाय नहीं पूछी द्वंद की भाषा में सोचने से बहुत मुश्किल में पड़ गया है उसे सहयोग की भाषा में सोचना पड़े जो जिंदगी का मूल स्वर है उसमें सोचना पड़े ये सहयोग के संबंध में एक दो बात और आपसे कहना चाहू क्योंकि हम सदा ही लड़ने की भाषा से घिरे हुए होते हैं। इसलिए हमें सहयोग दिखाई नहीं पड़ता जीवन में अन्यथा सारा जगत सहयोग से विकास करता रहा है अब तक का सारा विकास सहयोग का विकास और ऐसा नहीं है कि गुलाम और उसके मालिक के बीच सहयोग नहीं था अगर सहयोग न होता तो गुलामी और उसके बीच की मालकियत टूट गई होती उसके एक इंच आगे चलने की कोई गुंजाइश न थी नहीं सहयोग था आज हमें लगता है कि गुलाम और मालिक कैसी बुरी बात लेकिन आपको पता नहीं कि जिस दिन गुलाम और मालिक दुनिया में पैदा हुए उस दिन ये बहुत करुणापूर्ण व्यवस्था थी बहुत कमसेंसनेट व्यवस्था थी इसको थोड़ा समझना जरूरी है आज तो हमें लगता है गुलामी कितनी बुरी चीज थी तो आदमी बाजार में बिकता था लेकिन जिस दिन आदमी बाजार में विका था ये एक बहुत विकसित अवस्था थी उस दिन के लिए आज पिछले लौट कर देखने पर लगती है कि बहुत पिछड़ी हुई व्यवस्था थी आदमी किस दिन गुलाम बना गुलामी के पहले जो भी कबीला किसी दूसरे कबीले पर हमला करता था तो उस हमले के सब पुरुषों को काट डालता था स्त्रियों को बचा लेता था क्योंकि स्त्रियां कबीलों को बढ़ाने में सहयोगी होती थी अगर दस स्त्रियों हो और एक पुरुष हो तो भी बच्चे दस पैदा हो सकते हैं। दस पुरुष हो और एक ही स्त्री हो तो एक ही बच्चा पैदा हो सकता है तो दूसरे कबीले के पुरुषों को मार डाला जाता था स्त्रियां बचा ली जाती थी वो सहज व्यवस्था थी जिन लोगों ने पहली दफे आदमी को गुलामी दी उन बड़ी दया की उन्होंने कहा मारेंगे ना हम तुम्हें गुलाम बना लेते जिस दिन गुलामी आई उस दिन वो बड़ी कंपेन्सनेट बहुत करुणापूर्ण व्यवस्था थी और गुलाम खुशी से राजी हुआ था क्योंकि विकल्प दो ही थे कि या तो वो काट डाला जाए और या वो झुक जाए और दो तरह के आदमी थे एक जो काटने की तैयारी दिखा रहे थे और दूसरे जो थोड़े दयावान थे जो कह रहे थे कि हम तुम्हें बचा लेते वो गुलाम और मालिक के बीच सहयोग से बात शुरू हुई लेकिन एक सीमा पे जाकर वो बेकार हो गई कोई गुलामों की बगावटें नहीं हुई दुनिया में कि गुलामों की बगावतें हुई हो और गुलामों ने कोई आंदोलन में कोई क्रांतियां की हो और मालिकों ने उनको मुक्त किया हो ये झूठी है बात गुलामों की कोई बगावत नहीं हुई लेकिन एक वक्त आया कि मालिक को गुलाम को रखना महंगा पड़ने लगा 24 घंटे उसको खिलाना भी पड़ता मकान भी देना पड़ता कपड़ा भी देना पड़ता बीमार हो दबा भी करनी पड़ती मर जाता तो नुकसान भी उठाना पड़ता स्वभाव था उसने उसे मुक्त कर दिया उसने कहा छह घंटे हमें श्रम दे दो उसके दाम ले लो गुलाम के लिए आजादी मिली मालिक को सुविधा मिली वो भी एक सहयोग था उसमें कोई बगावत कोई क्रांति नहीं हो गई ठीक ऐसे ही पूंजीवाद जिस दिन पूरी तरह विकसित हो जाएगा उस दिन मजदूर को नौकरी पर रखना महंगा पड़ने लगेगा मजदूर को भागीदार बनाना ही सस्ता पड़ेगा असल में पूंजीवाद अगर ठीक से विकसित हो जाए तो मजदूर को नौकर रखने में बहुत नुकसान है क्योंकि जब तक मजदूर नौकर है तब तक वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा है फैक्ट्री में तब तक वो किसी दूसरे के स्वार्थ के लिए काम कर रहा है जो कि मनुष्य के स्वभाव के विपरीत उसका स्वार्थ तो पैसा लेने में फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं आग लग जाए तो उसे मतलब नहीं फैक्ट्री बंद पड़ जाए तो उसे मतलब नहीं उसे मतलब उसको कितनी तंख् मिलती है उसको कितने काम का पैसा मिलता है फैक्ट्री में कम काम हो कि ज्यादा काम हो उत्पादन हो कि ना हो हानि हो कि लाभ हो उसे कोई मतलब नहीं क्योंकि फैक्ट्री उसकी नहीं जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होगा स्वाभाविक परिणाम होगा कि मजदूर को मजदूर रखना महंगा पड़ने लगेगा उसकी कुशलता बढ़ाने के लिए उसे शेयरर बना लेना उसे भागीदार बनाना ही सरल और जिस दिन मजदूर पूंजीपति का भागीदार हो जाएगा उस दिन जिसे मैं समाजवाद कहूँ वो फलित होगा और जिसे अब तक समाजवाद कहा जा रहा है वो समाजवाद नहीं वो सहयोग से फलित होगा और सहयोग रोज रोज सुविधा होता जा सकता है अगर हम समझ पूर्वक चले नहीं तो सहयोग असंभव हो जाएगा आज असंभव हो गया है आज हड़ताल है स्ट्राइक है घिराव है और जो मजदूर ये सोच रहा है कि इस भांति हम पूंजीवास से लड़ रहे हैं उसे पता नहीं कि इस बात वो अपनी गरीबी को बढ़ा रहा है क्योंकि मुल्क रोज गरीब होता जाता है का रोज उत्पादन है और जो उसे भड़का रहे हैं वो समझते हैं कि उसके हित में काम कर रहे हैं वो उसके हित में काम नहीं कर रहे हैं वो अपने हित में काम कर रहे हैं जितना मजदूर मुश्किल में पड़े उतना ज्यादा भड़काया जाएगा जितना भड़काया जाएगा उतनी ज्यादा मुश्किल में पड़ेगा जितनी ज्यादा मुश्किल में पड़ेगा उतना भड़काया जा सकता है अंतता बगावत और आग लगवाई जा सकती है पूरे मुल्क में नहीं मजदूर नहीं पहुंच जाएगा ताकत में मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करके किन्हीं और लोगों को ताकत में पहुंचा देगा जो उसके नेता है न तो रूस में मजदूर ताकत में पहुंच गया है न चीन में ताकत में पहुंच गया है न दुनिया में कहीं ताकत में पहुंच सकता है अगर मजदूर ताकत में ही पहुंच सकता होता तो वो पूंजीपति ही हो गया होता हाँ इतने फर्क पड़ सकता है की वो मालिक बदल ले गुलामी बदल ले इतना फर्क पड़ सकता है और ध्यान रहे पूंजीपति के तो ये हित में है कि मजदूर उसे सहयोग दे क्योंकि सहयोग को जबरदस्ती मजदूर पर तो पूंजीपति थोप नहीं सकता पर कर सकता है फुसला सकता है अगर सारे मजदूर इनकार कर दें कि हम काम नहीं करना चाहते तो पूंजीपति के पास कोई बंदूक नहीं कि आपकी छाती पर बंदूक रख दे मेरी छाती पर बंदूक रख दे पूजीपति को तो करना पड़ता है मुझे कि आप काम करने को राजी हो जाएं, मैं इतना पैसा देने को राज्यू ये सीधा सौदा है लेकिन एक बार समाजवादी राज्य पैदा हो जाए तो फिर सौदे का कोई सवाल नहीं हम सीधे बिके हुए गुलाम काम करना पड़ेगा अन्यथा मौत फिर कोई सौदा नहीं कभी आपने सुना की रूस में कोई स्ट्राइक हुई हो कोई हड़ताल हुई हो क्या रूस में किसी को कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ नहीं रही रूस में कोई स्वर्ग आ गया है तो हड़ताल नहीं होती कोई घिराव नहीं होता नहीं कोई स्वर्ग नहीं आ गया है लेकिन घिराव का कोई उपाय नहीं रह गया हड़ताल का कोई मामला नहीं रह गया हड़ताल किसके खिलाफ करिएगा जो हड़ताल जिनके खिलाफ आपको तो करनी है वही राज्य है वही मालिक दोनों एक अगर आज एक पूंजीपति नुकसान पहुंचाता है मजदूरों को तो मजदूर सरकार से अपील कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरी एजेंसी है न्याय की एक दूसरी व्यवस्था है जो मालिक मजदूर दोनों से अलग और जो ये बात कर सकती है कि मजदूर के साथ अन्याय हुआ तो नहीं होना चाहिए लेकिन एक बार राज्य और मालिक एक हो गया तो फिर अन्याय के प्रतिकार का भी कोई उपाय नहीं है फिर अन्याय ही न्याय क्योंकि चुनाव का को कोई नहीं रह मुझसे एक मित्र ने पूछा है कि समाजवादी तो बड़ी न्यायपूर्ण व्यवस्था है आप उसका विरोध कर रहे हैं मैं आपसे कहता हूं समाजवाद में न्याय का उपाय ही नहीं है क्योंकि न्याय मांगिएगा किससे? वहां चोर और पुलिस वाला एक ही कोई उपाय नहीं वो जो रात आपके में आपके घर में सैन लगाता है वही सुबह आपके घर के सामने तैरा देता है कोई उपाय नहीं समाजवाद सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जस्टिस की मांग तो समाजवाद ने की ही नहीं जा सकती कि किससे मांग करिएगा कौन मांग करेगा कोई उपाय नहीं मैं नहीं कहता जी समाजवाद न्यायपूर्ण व्यवस्था है राज्य तभी तक न्याय कर सकता है जब तक राज्य स्वयं के स्वार्थों से बंध न जाए स्वार्थों के बाहर हो मजदूर और अमीर के स्वार्थ के बाहर हो राज्य एक मुक्त व्यवस्था हो जिसका आर्थिक जगत से अपना कोई सीधा संबंध नहीं तब तब आसान नहीं तो बहुत कठिनाई तो मैं मानता हूं कि पूंजीवाद बहुत न्यायपूर्ण व्यवस्था है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा पूंजीवाद है उसको मैं न्यायपूर्ण सिद्ध कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं अगर वो न्यायपूर्ण नहीं है तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अभी वो ठीक से पूंजीवादी नहीं है अभी जो पूंजीवाद हमारे मुल्क में है वो पूंजीवाद भी कहाँ है अगर तकलीफें हैं, तो वो पूंजीवाद की तकलीफें नहीं है पूंजीवाद की अविकसित रूप की तकलीफें, है जैसे छोटा बच्चा चलता है और गिर गिर पड़ता है ये पैरों की गलती नहीं है कि पैर काट दो क्योंकि पैरों से बच्चा गिरता है निश्चित पैरों से गिरता है जब बच्चा गिरता है तो लेकिन जब चलेगा तब भी पैरों से चलेगा पैरों से नहीं गिर रहा है पैर कमजोर है और बच्चे के हैं और अभी चलने योग ताकतवर नहीं हो पाए इस मुल्क में पूंजीवाद की जो तकलीफ है वो कमजोर पूंजीवाद है बच्चा है बिल्कुल और उस बच्चे की हत्या की तैयारी चल रही अमेरिका में समाजवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पूंजीवाद सबल सिर्फ गरीब मुल्कों में समाजवादी का प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहाँ पूंजीवाद बिल्कुल निर्बल उसकी निर्बलता को वो पूंजीवाद का दोष बतलाते हैं वो पूंजीवाद का दोष नहीं अमेरिका में नहीं दिक्कत होती अमेरिका में समाजवादी का कोई प्रभाव फैलता हुआ नहीं मालूम पड़ता बढ़ना तो चाहिए अमेरिका में प्रभाव बहुत क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा पूंजीवादी है, लेकिन वहाँ कोई प्रभाव नहीं मालूम पड़ता कारण है उसका पूंजीवाद सबल है। और उसने धीरे धीरे अपनी असंगतियां दूर कर दी और जो असंगतियां रह गई है वो उन्हें दूर कर सकता है अगर सहयोग की धारणा विकसित हो जाए देशन अगर एक बार ठीक से हमारे ख्याल में बैठ जाए कि सहयोग के अतिरिक्त देश का कोई भविष्य नहीं सहयोग के अतिरिक्त समाज का कोई भविष्य नहीं तो पूंजीवाद ठीक से विकसित हो सकता है और उसमें जो खामियां हैं उन खामियों को पूंजीवाद को बिना मिटाए खत्म किया जा सकता है उसकी खामियां क्या हैं? अब एक मित्र ने मुझे पूछा है कि आपके अच्छे अच्छे विचारों से गरीबों को रोटी तो ना मिल जाएगी मैंने कब कहा कि मेरे अच्छे विचारों से गरीब को रोटी मिल जाएगी लेकिन गरीब को रोटी मिले इसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूं गरीब जिम्मेवार नहीं ये मैंने कोई ठेका लिया है कि मेरे कहने से गरीब को रोटी मिले कुछ ऐसा मान दिया गया है कि गरीब को मिलना चाहिए और किसी को देना चाहिए क्यों किसी को देना चाहिए ये ठेका है किसी का कि कोई दे पेट तो गरीब का अपना है रोटी मेरे विचार से मिले पेट किससे लेता है गरीब किससे मांग चलाता है पेट को जब पेट उसके पास है हाथ तो उसके पास है तो वो कुछ करे हाँ इतना हो सकता है कि हम समाज से ये मांग करे कि उसे करने की सुविधा हो वो कुछ करना चाहे तो उसे हम सुविधाएं जुटाए लेकिन हम सुविधाएं तोड़ने में लगे जो थोड़ी बहुत सुविधाएं उनको भी तोड़ने में लगे अब जब से बंगाल में कम्युनिस्टों का प्रभाव हुआ है तो बंगाल का सारा उत्पादन गिर गया है बड़े मजे की बात मेरे विचार से रोटी नहीं मिलेगी तो माओ के पेंसिलेट से रोटी मिल जाएगी और मेरे विचार से रोटी नहीं मिलेगी तो मार्स की कैपिटल से रोटी मिल जाएगी मेरे विचार से रोटी नहीं मिलेगी तो हड़ताल से और गिराव से और दंगा फसाद से रोटी मिल जाएगी और ट्रामे जलाने से रोटी मिल जाएगी थोड़ी बहुत रोटी जो है वो भी खो जाएगी हाँ लेकिन गरीबी और हो जाए तो समाजवादी नेता के लिए बड़ा फायदा है असल में गरीबी बढ़े तो समाजवाद के लिए बहुत फसल काटने का मौका है गरीबी कम हो तो समाजवादी का काम और मौका कम हो जाता है ये बड़े मजे की बात है। हमारी जिंदगी में बड़े विपरीत काम चलते हैं। अगर अनैतिकता बढ़े तो महात्मा बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि उसको उपदेश देने का मौका बढ़ता है अगर सब लोग नैतिक हो जाएं, तो महात्मा आउट ऑफ प्रोफेशन धंधे के बाहर हो जाए कोई तो उपयोग इस तो इस नहीं इसलिए तो महात्मा कभी ना चाहेगा गहरे में कि सब लोग नैतिक हो जाए कहे कितना समझाए कितना लेकिन देखता रहेगा कहीं सब तो नहीं हुए जा रहे क्योंकि अगर सब हो जाए तो महात्मा बेमानी समाजवादी चिल्लाएगा बहुत कि गरीब की गरीबी मिटनी चाहिए हालांकि उसे पक्का पता है कि गरीब गरीब है इसलिए वो नेता है जिस दिन गरीब गरीब नहीं हो उसके नेतृत्व का कोई आधार नहीं रह जाएगा इसलिए समाजवादी चिल्लाएगा गरीबी मिटाओ और कोशिश करेगा गरीबी बढ़ाने की हो गरीबी बढ़ाएगा जितनी गरीबी बढ़ेगी उतना नेतृत्व मजबूत होगा जितनी गरीबी बढ़ेगी उतने नेता के आपको पैर पकड़ने पड़ेंगे और धीरे धीरे वो सिद्ध कर देगा की हमारे सिवाए तुम्हारी गरीबी कोई नहीं मिटा सकता और मजा यह है कि वो खुद गरीबी बढ़ाने में सहयोगी है दावा कर रहा है वो कि पूंजीपति गरीबी बढ़ा रहा है और मैं आपसे कह रहा हूँ हिंदुस्तान के सब समाजवादी मुल्क हिंदुस्तान की गरीबी बढ़ा रहे हैं। अगर ये जितने समाजवादी समाजवाद की बातें कर रहे हैं ये इतने समाजवादी तो पूंजी उत्पादन की फिक्र करे तो ये गरीबी टूट सकती है लेकिन वो समाजवादी के हित में नहीं और भी एक सोचने जैसी बात है कि समाजवाद की सारी बातचीत गरीब की तरफ से नहीं आती ये सारे समाजवाद की बातचीत जो है फ्रस्ट्रेटेड इंटेलिजेंसिया की तरफ से आती है ये बहुत ज्यादा संतृष्ट जो बुद्धिवादी है उनकी तरफ से आती है ये गरीब की तरफ से नहीं आती एंजेल्स खुद पूंजीपति था और मास्क पूरी जिंदगी किसी तरह की कोई श्रम किए हो या कोई मजदूर रहे हो या कोई प्रोलिटरेट हो ऐसा कोई भी नहीं कह सकेगा एंजल्स पूंजीपति था उद्योगपति था उसके ही पैसे से जिंदगी भर मार्क्स पला है एक पूंजीपति के पैसे से ही पला है लेकिन मार्क्स एक विचारशील व्यक्ति है कहना चाहिए मार्क्स एक ब्राह्मण दुनिया में जितने उपद्रव आते हैं वो सब ब्राह्मणों की तरफ से आते हैं उसका कारण हिंदुस्तान में नहीं आए उसका भी कारण हिंदुस्तान ने एक बहुत सीक्रेट तरकीब आज से 5000 साल पहले खोज निकाली थी और वो ये थी कि ब्राह्मण को उसने समाज का सिरमौर बना दिया था तो कह दिया था कि ब्राह्मण सबके ऊपर छत्री भी उसके पैर छुएगा और सम्राट भी ब्राह्मण के झोपड़े पे पैर छूने आएगा तो हिंदुस्तान का ब्राह्मण गरीब रहा सदा गरीब रहा ब्राह्मण के पास हिंदुस्तान में कभी संपत्ति नहीं थी लेकिन अपने गरीबी में भी उसकी अकड़ का कोई मुकाबला नहीं था क्योंकि सम्राट उसके पैर छू रहे हैं हिंदुस्तान का ब्राह्मण स्वस्थ था फ्रस्ट्रेटेड नहीं था क्योंकि तो हिंदुस्तान के ब्राह्मण को जितना आदर चाहिए उतना आदर उपलब्ध था तो गरीबी सही जा सकती है जो बुद्धिवादी है जो इंटेलिजेंसिया है वो गरीबी सह सकती है तकलीफ सह सकती है बीमारी सह सकती है अहंकार की तृप्ति होनी चाहिए वो अहंकार के लिए खिलाफत नहीं सह सकती हिंदुस्तान बहुत हुशार इस मामले में, सोशल मैकेनिक्स के मामले में हिंदुस्तान ने बड़ी होशियारी का काम किया जो पृथ्वी पर सिर्फ रूस ने अब किया है और किसी मुल्क ने कभी नहीं किया हिंदुस्तान ने उस आदमी से जो उपद्रव करवा सकता है उसको सबसे ज्यादा आदर दे दिया जैसा अक्सर स्कूल में शिक्षक होशियार होता है तो सबसे सैतान लड़के को मॉनिटर बना देता ब्राह्मण श्रेष्ठतम ढीक मांगता रहे ब्राह्मण लेकिन उसके पैर तो भी था, था। तो उसको कोई कठिनाई न कोई क्रांति नहीं हो सकी क्योंकि क्रांति करवाए कौन सूत्र सूद्र क्या क्रांति करेगा शूद्र यानी प्रोलिटेरियट शूद्री सर्वहारा शूद्र यानी मजदूर शूद्र यानी शोषित जिसको हम आज नाम दे रहे वो सूद्र कभी क्रांति का एक स्वर नहीं उठा पाया पांच हजार साल के लंबे इतिहास में भारत में करोड़ों सूत्रों में से एक ने भी उपद्रव नहीं किया कुछ बात सोचने की बात क्या थी भड़काने वाला ब्राह्मण तृप्त था अंग्रेजों ने आगे पहली दफे ब्राह्मण को तृप्त नहीं किया और खतरे शुरू हो गए अगर अंग्रेज मनु महाराज की तरकीब को समझ जाते हिंदुस्तान में कोई क्रांति नहीं हो सकती थी ब्रिटिश साम्राज्य सदा रहता हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को अंग्रेज तरफ नहीं कर पाए और जो नए ब्राह्मण अंग्रेज ने और पैदा कर दिए कॉलेज स्कूल इन सबकी शिक्षा से अंग्रेज ने नया इंटेलिजेंस या पैदा किया जो बुद्धिमान है विचार कर सकता है लेकिन न श्रम कर सकता है ना उसके पास पूंजी ना वो मजदूर है ना वो, वो पूंजीपति है या तो स्कूल का शिक्षक है या दफ्तर का क्लर्क है या कहीं कॉलेज में प्रोफेसर है या किसी अखबार में संपादक है या पत्रकार है वो गरीब नहीं है मजदूर नहीं है मजदूर के अर्थ में और पूंजीपति नहीं है पूंजी उसके पास नहीं महत्वाकांक्षा तो उसके पास पूंजीपति से ऊपर होने की और हालत उसकी मजदूर से नीचे होने की ये आदमी उपद्रव है ये सारे समाजवाद बात की बातें करेगा कम्युनिज्म की बातें करेगा इस सारी दुनिया में लेकिन रूस में 50 साल में उन्होंने उसी ट्रिक का उपयोग किया जो हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था ने किया रूस ने 1917 के बाद रूस की इंटेलिजेंसिया को सर्वाधिक आदर का पात्र बना दिया रूस में एक मिनिस्टर होने से भी ज्यादा एक होना महत्वपूर्ण हो गया रूस में एक ब्राह्मण बुद्धिवादी आज सर्वाधिक आदृत व्यक्ति बस रूस में क्रांति का उपाय नहीं रहा मजदूर जाए बाढ़ में बुद्धिवादी को से कोई मतलब नहीं है कभी लेकिन बुद्धिवादी की अगर महत्वाकांक्षा तृप्त हो जाए तो दुनिया में कोई क्रांति व्रांति की बात वो नहीं करता है हिंदुस्तान की तकलीफ असल में गरीब और अमीर के बीच का संघर्ष नहीं है हिंदुस्तान की तकलीफ हिंदुस्तान की फ्रस्ट्रेटेड इंटेलिजेंसिया है हिंदुस्तान का अतृप्त ब्राह्मण और हिंदुस्तान का ब्राह्मण सर्वाधिक अतरप्त है क्योंकि 5000 साल के शानदार जमाने उसने देखे इसलिए वो सर्वाधिक अतरप्त है उससे अतरफ दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता स्वभाव बुद्धिवादी उपद्रव खड़े करेगा और बुद्धिवादी उपद्रव के अतिरिक्त और कुछ बहुत ज्यादा खड़ा कर भी नहीं सकता है बगावती बातें कर सकता है ये उसके भीतरी अपने तनाव है जो वो प्रकट कर रहा है यह उसकी भीतरी परेशानियां हैं जो वो समाज पर फैला रहा है इसलिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये समाजवाद की सारी बातचीत दो तलों से पैदा हो रही है एक तो हिंदुस्तान का अतृप्त परेशान संतृष्ट बुद्धिवादी और दूसरा हिंदुस्तान का मताकांक्षी राजनीतिक ये दो आदमी बात कर रहे हैं इन दोनों के पास हिंदुस्तान के आर्थिक विकास की न कोई कामना है न कोई सवाल इन दोनों के पास हिंदुस्तान के भविष्य का न कोई नक्शा है न कोई सपना है इन दोनों के पास इस स्थिति का मौजूद स्थिति का शोषण मैं आपको कहूंगा कि बुद्धिवादी मुल्क के तनावग्रस्त स्थिति का शोषण खुद तो लड़ नहीं सकता क्योंकि खुद ही लड़ सके तब तो फिर बात ही और हो जाए वो भी सरवाड़ा हो जाए लेकिन किसी को लड़ा सकता है और जिस दिन क्रांति सफल हो जाए समाजवादी क्रांति उस दिन मजदूर ताकत में नहीं पहुँचता उस दिन बुद्धिवादी ताकत में पहुंच जाता है स्टेलिन से ज्यादा स्कोलास्टिक शास्त्री आदमी खोजना मुश्किल जितना स्टेलिन स्ट्रिप्चर उद्धत कर सकता है उतना कोई आदमी कमी कर सकता है। अगर स्टेलिन की किताब देखें तो वो सिर्फ उद्धरण मार्स और लेलिन और एंजल्स इनके उद्धरण स्टेलिन पक्का ब्राह्मण अगर स्टेलिन से बचता तो ट्राटस्की के हाथ में जाता जो महाब्राह्मण था जो उससे भी ज्यादा स्कोलास्टिक कौन मजदूर ताकत में आ गया है? दुनिया में कहा कौन मजदूर ताकत में आ गया माओ पक्का ब्राह्मण शास्त्र की भाषा है सब पूरी माओ के में और क्रेमिंग में जो झगड़ा है वो मक्का और काशी जैसा झगड़ा है दो तीर्थ स्थान लड़ रहे हैं शास्त्र की व्याख्या के लिए कि शास्त्र की व्याख्या क्या है माओ का दावा है कि जो हमारी व्याख्या है वही शास्त्रीय है और उधर मास्को का दावा है कि तुम्हारी शास्त्री कैसे हो सकती है हम तो बड़े अनुभवी है उससे तो माओ को तकलीफ होती की आप कुछ पिता में बनने की कोशिश करते है ऊपर हाथ रखना चाहते वही उपद्रव है ये दो शास्त्रों का झगड़ा है व्याख्या का दुनिया भर में मजदूर मजदूर ही रहेगा मैं आपसे कहना चाहता हूँ हाँ ज्यादा ज्यादा इतना हो सकता है वो अपने मालिक बदल ले और मैं आपसे कहूंगा कि पूंजीपति उतना खतरनाक मालिक नहीं है जितना बुद्धिवादी खतरनाक मालिक सिद्ध होगा उसके कारण उसके कारण अगर ब्राह्मण के चेहरे को देखें तो ब्राह्मण के चेहरे में तलवार होती छत्री के हाथ में होती ब्राह्मण की नाक में तलवार होती आंख में तलवार होती छत्री के हाथ में होती हाथ की तलवार तो कभी कभी रखनी भी पड़ती है विश्राम भी करना पड़ता है वो जो नाक में तलवार होती है उसको रखने की भी कोई जरूरत नहीं होती वो 24 घंटे सांस रहती सोते में भी ब्राह्मण के हाथ में अगर पूरी ताकत चली जाए तो वो जितना क्रूर और जितना हिंसक सिद्ध हो सकता है उतना दुनिया में कोई सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए इस इतना क्रूर और हिंसक सिद्ध हो सकता क्योंकि वो ब्राह्मण माओ इतना क्रूर और हिंसक सिद्ध हो रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण थोड़ा सोच के बुद्धिवादियों के हाथ में ताकत देना असल में पुंजीपति जो है वो वैश्य है बनिए से बहुत कठोरता की आशा नहीं की जाती वैश्य से बहुत हिंसक होने की संभावना नहीं क्योंकि हिंसक हिंसक होने का ख्याल उसे कठिनाई में डालता है मेरे हिसाब से पूंजीवाद वैश्यों की व्यवस्था है समाजवाद ब्राह्मणों की व्यवस्था है सामंतवाद छत्रियों की व्यवस्था थी और सूत्रों की व्यवस्था कभी नहीं हो सकती बस इन तीन के बीच निरंतर चुनाव चल रहा है कभी छत्री हावी हो जाते हैं वे जो लड़ सकते हैं उनका वक्त गया कभी व्यवसायी हावी हो जाते हैं वे जो कमा सकते हैं धन पैदा कर सकते हैं और कभी ब्राह्मण हावी हो सकते हैं वे जो केवल सोच सकते हैं न तलवार चला सकते न धन पैदा कर सकते सिर्फ सोच सकते और जो सोचने वाले लोग हैं इनकी कठोरता का कोई हिसाब नहीं क्योंकि इनके मन में व्यक्ति नहीं होते तर्क होते है होते जैसे कि मिलिट्री में होता है एक आदमी मर जाए तो वो कहते नंबर नौ गिर गया ये आंकड़ा है कोई आदमी नहीं मरता अब आदमी मरे तो उसकी पत्नी भी होती माँ भी होती बेटा भी होता नंबर नौ की कोई माँ होती कोई माँ नहीं होती कोई बेटा कोई बेटा नहीं नंबर नौ तो अगर ब्राह्मण के हाथ में अभी तक कहीं ताकत नहीं आई पहली से कम्युनिज्म और सोशलिज्म ने ब्राह्मण के हाथ में ताकतें दिए और ब्राह्मण को ताकत लेने में जो रास्ता बना वो क्या था तलवार वो चला नहीं सकता धन वो कमा नहीं सकता शूद्र को भड़का सकता है दीन को दरिद्र को गरीब को भड़का सकता है यही उसकी तलवार है यही उसका धन है ब्राह्मण सारी दुनिया में हावी होने की कोशिश कर रहे और मैं मानता हूं कि छत्री इतना खतरनाक नहीं छत्री कभी दया भी करता है असल में जो तलवार चलाता है तलवार के साथ साथ उसके चित्र में दया भी पैदा होनी शुरू होती ये बड़े मजे की बात है कि जनों के चौबीस तीर्थंकर छत्रियों के बेटे इनमें एक भी ब्राह्मण का बेटा नहीं जिन लोगों ने इस मुल्क को अहिंसा का पाठ दिया वो छत्री के बेटे ब्राह्मण के बेटे नहीं और जिस आदमी ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा हिंसा की वो है परशुराम जिसने छत्रियों से खाली कर दी पूरी पृथ्वी को वो ब्राह्मण थोड़ा सोचने जैसा है ये एकदम प्रसंगिक ये अप्रासंगिक नहीं मालूम होता ये स्थाइयों के को इंसिडेंशल नहीं मालूम होता जिस आदमी ने इस पृथ्वी को छत्रियों से खाली कर दिया वो ब्राह्मण है और जिन लोगों ने इस दुनिया को शांति की और अहिंसा की बात कही वो सब छत्री बुद्ध भी छत्री का बेटा है और 24 जैनों के तीर्थंकर छत्रियों के बेटे इन 25 छत्रियों ने दुनिया को अहिंसा का ख्याल दिया एक भी ब्राह्मण ने अहिंसा का ख्याल नहीं दिया तीसरी व्यवस्था है व्यवसायी की धनपति की पूंजी पैदा करने वाले और ये पूंजी पैदा करने वाले की व्यवस्था सर्वाधिक मानवीय है कई कारणों से क्योंकि तलवार सबको सुख नहीं दे सकती लेकिन धन अंततः सबके सुख का आधार बन जाता है और पहली दफा वैश्यो ने कैपिटलिज्म ने दुनिया को सर्वाधिक संपन्नता और सुख दिया है अब ब्राह्मण पीड़ित और वो ब्राह्मण कोशिश कर रहा है सूद्र को भड़काने लेकिन समझ ले मजदूर समझ ले सर्वहारा कि वो कभी भी नहीं पहुंच सकता उस जगह नहीं पहुंच सकता इसलिए कि वो सर्वहारा इसीलिए है कि ना वो धन पैदा कर सकता है ना वो तलवार चला सकता ना वो विचार कर सकता है कभी तलवार के नीचे दबना पड़ता है उसे कभी धन के नीचे दबना पड़ता है कभी विचार के नीचे दबना पड़ता है मेरी अपनी समझ में इन तीनों दबावों में धन का दबाव सर्वाधिक न्यून है और बहुत से प्रश्न है कल संध्या उनकी बात करना चाहूंगा मेरी बातों को इतने शांति और प्रेम से सुनाओ ऐसी बहुत अनुग्री हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार हूँ